राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है एनसीईआरटी -E द्वारा प्रकाशित पुस्तक मिलकर सोचें पर आधारित किशोर बच्चों के नैतिक विकास हेतु ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम अपने गावों को जानना यह किरपाल सिंह और कमलजीत कौर की कहानी है जिनका पालन पोषण शहर में हुआ था और जो गांव के बारे में कुछ नहीं जानते थे यह कहानी उन लड़के लड़कियों के लिए भी है जो वास्तविक भारत के बारे में बहुत कम जानते हैं ये भारत जो हमारे गाउं में रहता है किरपाल सिंग और कमल जीत के चाचा हरिंदर ने कई बार उन्हें अपने गाउं में आने का निम्मंतरन दिया था उनके भाई गुरमिंदर तो शहर के आराम और सुविधाओं के कारण शहर में ही बस गए थे हरिंदर गांव में अपनी खेतीबाड़ी के बीच बस गए थे वो कभी-कभी अपने भाई से मिलने के लिए शहर आया करते थे और कभी-कभी उनका बेटा दिविंदर भी उनके साथ जाया करता था दिविंदर एक सीधा-सादा लड़का था और गांव की पाठशाला में 8वीं कक्षा में पढ़ता था वह बहुत प्रतिभाशाली छात्र था और हमेशा संतुष्ट रहता था उसे अपने चचेरे भाई और बहन के साथ घुलने-मिलने में थोड़ी कठिनाई होती थी क्योंकि वे अलग भाषाएं बोलते थे उसे लगता था कि उनकी रुचि बड़ी विचित्र रहे और उनका व्यवहार भी उसे बड़ा अजीब लगता था जब भी वह शहर जाता तो बड़ी जल्दी उसका मन ऊब जाता था और उसका मन अपने गांव लौटने के लिए बेचैन हो जाता जहां वह अपने मित्र सुरेंद्र के साथ गुल्ली डंडा या आंख मिचौली खेल सकता था शाम को अपने मित्र के साथ खेलते हुए वह बड़ा खुश रहता था इस बार किरपाल और कमलजीत ने छुट्टियों में अपने चाचा के गांव जाने का निश्चय किया वास्तव में उनके पिताजी की भी बहुत इच्छा थी कि वे गांव जाएं वे दोनों गांव तो गए लेकिन उनका मन उत्साह तथा संदेह से भरा हुआ था खैर वे वहां पहुंच गए उनके चाचा का घर पक्का था जिसमें एक सुंदर आंगन था घर के ठीक सामने एक चमकती नदी थी फिर भी पहले दिन वे बड़े निराश थे किंतु शाम तक उन्हें इतनी अच्छी-अच्छी चीजें खाने को मिली कि गांव ने उनका मन जीत लिया ताजी अमरूद भुट्टा लस्सी के बड़े-बड़े गिलास बड़े मक्खन और रात में मकई की रोटी और सरसों का साग इतनी स्वादिष्ट चीजें उन्हें पहले कभी नहीं मिली थी बच्चों के मन बड़े सरल होते हैं और वो किसी एक बात से चिपके नहीं रहते वे हमेशा नई-नई बातें सीखने और नए मित्र बनाने के लिए तैयार रहते हैं उन्होंने देवेंद्र का एक नया हंसमुख रूप देखा और देवेंद्र भी खुश था कि उन्हें उसका घर अच्छा लगा रात होते-होते चाचा ने वचन दिया कि अगर वे दूसरे दिन सुबह जल्दी उठेंगे तो वे उन्हें अपना खेत और गांव दिखाने ले जाएंगे कमलजीत सुबह 5 बजे उठकर बैठ गई शहर में रहते हुए इतनी सुबह उठने की तो वो कल्पना भी न कर सकती थी क्योंकि उसे प्रकृति से प्रेम था इसलिए वो आंगन में चहलकदमी करने लगी उसने दूर-दूर तक फैले आसमान की ओर देखा इसके पहले उसका ध्यान कभी इस ओर नहीं गया था उसकी चाची गौशाला में गायों के दुहने की निगरानी कर रही थी कमलजीत के लिए यह बिल्कुल नई बात थी क्योंकि इसके पहले उसने कभी भी गायों को दुहते हुए न देखा था उसकी चाची ने बिना उबाले ही उसे थोड़ा दूध पीने को दिया कमलजीत को विश्वास नहीं हुआ कि इस प्रकार भी दूध पिया जा सकता है लड़के भी उठ चुके थे और पूरा घर चहल-पहल से भर गया सुबह के नाश्ते के बाद वे बाहर जाने के लिए तैयार थे उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्होंने दूर तक फैली गेहूं की फसल देखी जो की कटाई के लिए तैयार थी सुनहरी सुनहरी यह फसल संपन्नता का प्रतीक थी हरेंद्र चाचा और अन्य किसानों के खेतों में खेती के लिए कई मशीनों का उपयोग होता था हल और बैल अधिक नहीं दिखाई देते थे बस इक्के-दुक्के ही दिख पड़ते थे खेती का अधिकांश काम ट्रैक्टर से होता था और अन्य कई तरह की छोटी-छोटी मशीनें थीं जिनसे काम करना आसान हो जाता था खेतों के बीच नहरें थीं और वहां नल कुएं भी लगे हुए थे सिंचाई के नए-नए ढंग के बारे में जानकारी प्राप्त करने में बच्चे तल्लीन थे इसमें संदेह नहीं कि ये सब अपनी भूगोल की किताब में उन्होंने पढ़ा था किंतु उस समय वो सब रूखा और अस्पष्ट लगा था अब सारी बातें उनके दिमाग में स्पष्ट हुईं उनके भाई को इस विषय में इतनी जानकारी थी कि वे चकित हो गए थोड़ी देर बाद उन्होंने खाद और कीटनाशक दवाइयों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जिन वस्तुओं के वो केवल नाम जानते थे उनको उन्होंने यहां स्वयं देखा पहली बार उन्होंने अपने हाथों से मिट्टी को छुआ था उन्होंने घास-फूस साफ की वे घास से खेलते रहे गेहूं के ढेर देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं जो भी वस्तु उन्होंने देखी वही उन्हें भा गई लगता था जैसे वे बिल्कुल बदल गए हों दूसरे दिन वे गांव की दुग्धशाला देखने गए जहां हर काम मशीन से होता था उन्होंने देखा कि किस तरह वहां की गायें स्वस्थ हैं और उन्हें भरपेट चारा दिया जाता है वहां की गौशालाएं कितनी साफ-सुथरी हैं और कितनी बुद्धिमानी से उनका निर्माण हुआ है उन्होंने गायों को दिया जाने वाला चारा देखा फिर गायों और भैंसों के साथ खेलते रहे कभी उन्हें लात भी खानी पड़ती और वो फुटबॉल के समान उछलकर गिरते उन्होंने हरित क्रांति और खेत क्रांति जैसे नारे सुने थे और उनकी शिक्षिका ने उन्हें समझाने का पूरा प्रयत्न किया था पर शायद उन्होंने भी कभी गांव नहीं देखा था नहीं तो उसे और स्पष्ट और सरल तरीके से समझा पाती किरपाल ने सोचा कि हर शिक्षक के लिए गांव की यात्रा अनिवार्य कर देनी चाहिए अकीदिन इस आधुनिक गांव की नई-नई वस्तुओं का पता लगाने में हंसी-खुशी में बीते उन्होंने गांव का अस्पताल और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी देखे जहां बीमारों की देखभाल की जाती थी वे देवेंद्र की पाठशाला भी गए वो पाठशाला एक छोटे से भवन में तो थी किंतु अच्छी तरह व्यवस्थित थी ऐसा लगता था कि वहां बड़ा आनंद आता होगा जब घंटी बजी तो सब बच्चे अपनी-अपनी चटाई लेकर एक खुले स्थान में बैठ गए और इस प्रार्थना सभा में उन्होंने गीत गाए लड़की ने समाचार पढ़ा वे देश के अन्य भागों में हो रही बातों से भली-भांति परिचित थे कक्षा में वे सब चटाई पर बैठते थे और उन सब के सामने एक-एक चौकी रखी हुई थी वहां बहुत अधिक नक्शे या श्यामपट नहीं थे किंतु कमलजीत ने देखा कि उन बच्चों के लेख खुद कमलजीत के और उसकी सहेलियों के लेख से कहीं अधिक सुगढ़ हैं पहले वे स्लेट पर लिखते थे और उसके बाद कलम तथा स्याही से हर पृष्ठ सुंदर था इस पाठशाला में एक काम चलाऊ प्रयोगशाला भी थी जहां डिब्बों तथा बक्सों और बोतलों की मदद से विज्ञान के सिद्धांत सिखाए जाते थे उनके शिक्षक ने शहर में एक संगोष्ठी में ये सारी बातें सीखी थी। दिविंदर उस पाथशाला का एक खुशियार बच्चा था। जब वे घूमने के लिए निकले तब उन्होंने देखा कि इस गाउं के लोग फिश्ट पुश्ट हैं। वे बड़ी मेहनती हैं उनके दिमाग में नई-नई बातें आती रहतीं उन्होंने एक दुकान देखी जहां एक नौजवान साइकिलों पंप सेटों हाथ के औजारों और घर के अन्य सामानों की भी मरम्मत करता था गांव में एक बढ़ई भी था जो पलंग मेज और शेल्फ आदि बनाता था गाँव के मिस्त्री अच्छे कपड़े पहनते थे और सुबह से शाम तक मेहनत करते थे इस गाँव में जीवन का सच्चा रूप देखने को मिला था क्योंकि यहां के लोगों में अच्छे जीवन के लिए प्यार था किरपाल और कमलजीत एक दिन शाम को गाँव पंचायत के सरपंच से मिले सरपंच एक वृद्ध व्यक्ति थे जिनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और सर पर चमकती सुनहरी पगड़ी कृपाल और कमलजीत दोनों ही शर्मीले स्वभाव के थे और सोच रहे थे कि वे उनसे क्या बातें करें किंतु उन महाशय ने इतनी मजेदार बातें सुनाई कि उनकी झिझक दूर हो गई फिर कमलजीत और किरपान ने गिलास भरकर गन्ने का रस भी पिया उन्होंने देखा कि इस गांव के गिलास उनके घर के गिलास से कहीं अधिक बड़े हैं सरपंच जी ने गांव की कहानियां सुनाई गुरु ग्रंथ साहब की उक्तियों और अन्य गुरुओं की वाणियों से उन्हें और रोचक बनाया बच्चे बड़े प्रभावित हुए वे बड़े खुश थे एक शाम वे अपनी चाची के साथ एक शादी में गए और उसका भरपूर आनंद उठाया वहां सब में अतिथि सत्कार की भावना थी उनके चाचा जी फिर उन्हें गांव में भांगड़ा दिखाने ले गए उसे देखकर तो उनकी प्रसन्नता की सीमा ना रही हिंदू मुसलमान सिख सभी धर्मों के लोग एक साथ नाच रहे थे जब उन्होंने इन दोनों नए बच्चों को देखा तो उन्हें भी अपने साथ मिला लिया और वे भी सब के साथ मिलकर खूब नाचे यह भांगड़ा स्कूल के मंच पर किए गए भांगड़ा नृत्य से कितना अलग था यहां अधिक आनंद था दर्शकों की कोई चिंता ही नहीं थी क्या गांव में गरीबी का नामो निशान नहीं है किरपाल ने पूछा क्या सभी गांव इसी प्रकार के हैं उसके चाचा ने समझाया के 20 साल पहले इस गांव में आज के समान गेहूं या मक्का नहीं उगता था और आज भी ऐसे कई लोग थे जिनके पास स्वयं की बहुत कम जमीन थी कई ऐसे भी थे जिनके पास जमीन थी ही नहीं और वे अपेक्षाकृत गरीब थे परंतु गांव में रेडियो और कुछ कृषि अधिकारियों द्वारा बताई गई बातों को सुनकर गांव के कई किसान अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर खेती के नए ढंग अपनाने को तैयार हो गए इसमें कुछ समय अवश्य लगा लेकिन कुछ तो अब भी संदेह करते थे इसके लिए हरेंद्र पाल को स्वयं आगे आना पड़ा और यह दिखाना पड़ा कि ट्रैक्टर की सहायता से उपज बढ़ाई जा सकती है लोगों को सिंचाई तथा खाद का महत्व समझाने के लिए उन्हें स्वयं बहुत मेहनत करनी पड़ी किंतु गांव वालों ने जब परिणाम देखा तो सबको भरोसा हो गया यहां तक कि गांव की औरतों ने भी खेती संबंधी खाना बनाने बच्चों की देखभाल स्वास्थ्य तथा बीमारी और सफाई संबंधी कई नई बातें सीखी चाचा जी ने बताया कि यह विचार गलत है कि गांव के लोग अज्ञानी हैं और नई बातें सीखना नहीं चाहते गांव के कई प्रौढ़ व्यक्तियों ने पढ़ना और लिखना सीखा था परंतु सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वे नई बातों को सीखने अपने आप को बदलने और प्रगति के लिए तैयार थे उनमें नई बातों के प्रति जोश था दिलों में उमंग थी और स्वभाव से वे संतुष्टि थे बच्चों के लिए गांव की यह सैर इतनी शिक्षाप्रद थी कि जब वे वापस लौटे तो बड़े प्रसन्न थे हर कई दिनों तक वे वहीं की बातें याद करते रहे गांव के जीवन के प्रति उनके विचार ही बदल गए थे अपने नन्हे चचेरे भाई दिविंदर के प्रति उनके मन में प्रेम और बढ़ गया था और उन्होंने उसे वचन दिया था कि वे हर छुट्टियों में गांव लौटेंगे क्या तुम किसी गांव की सैर पर गए हो क्या तुम्हारे निजी अनुभव भी इन्हीं दो बच्चों के अनुभवों के समान हैं एक संपन्न और सुखी गांव के विषय में क्या तुम इन बातों के अलावा और भी कोई बात बता सकते हो अगर तुम्हारे अनुभव भिन्न हैं तो वो कौन सी बात है जिसने तुम्हें गांव के प्रति उदासीन बना दिया है यह ध्यान रखना होगा कि हमारे देश के सभी गांव इतने ही समृद्ध नहीं हैं हमारे देश के वे गांव तो समृद्ध हैं जहां गेहूं चावल कपास मक्का दाल और इसी प्रकार की फसल उगाई जाती है हमारे यहां चाय और कॉफी के बागान भी हैं परंतु इनमें से कुछ ही समृद्ध हैं वहां रहने वाले लोगों में से अधिकांश गरीब हैं और उन्हें मुश्किल से एक समय का भोजन मिलता है गांव के सभी लोगों के पास जमीन नहीं होती केवल कुछ किसानों के पास ही अपनी जमीन होती है अन्य उनके खेतों में उनके लिए काम करते हैं उनका खेत जोतते हैं उन्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है पर उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है इस तरह उनका शोषण होता है यहां निर्धनता है गंदगी बीमारियां सभी कुछ है यहां अंधविश्वास भी है बहुत कम लड़कियां स्कूल जाती हैं यहां बहुत दुख है ऐसी वास्तविकताएं हैं जो हमें कई गांव में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं परंतु प्रश्न उठता है कि यदि 20 वर्षों में देवेंद्र के गांव जैसे कुछ गांव समृद्ध बन सकते हैं तो अन्य क्यों नहीं हो सकते क्या इसका कारण यह है कि हमने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया अपनी शिक्षा तथा ज्ञान को उनके साथ बाटने की दिशा में कुछ ध्यान नहीं दिया। गाउं में जाकर स्वेयम देखो कि भारत की वास्तविक दशा क्या है। ये खुशी की बात होगी यदि एक दिन तुम्हारे मन में गाउं के लिए कुछ करनी जाए। और गाव वालों की हालत सुधारने की भावना जाग्रित हो। अपने गावों को जानना अभी आप सुन रहे थी ये कारिक्रम। विशे संयोजन। एवं आलेख अहिल्याचारी अनुवाद राजि रमण निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर वाचन स्वर राजश्री त्रिवेदी तकनीकी निर्देशन सतीश लाडे निर्माण सहयोग दाऊददयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुती वंदना अरिमर्दन